श्री रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी अद्भुतानंद इसके बाद एक बार दत्त परिवार में रहते हुए ज्ञानानंद अवधूत को टाइफाइड हो गया राम बाबू ने लाटू को उनकी सेवा करने को कहा लाटू ने वह कार्य सानंद स्वीकार किया उस समय अवधूत को बारंबार भावावेश हुआ करता था और उन्हें नाम सुनाना पड़ता था अतः रोगी की सेवा करते हुए लाटू को अविराम नामोच्चारण करते रहना पड़ता था चार महीने तक अवधूत की सेवा करते हुए लाटू चैतन्य महाप्रभु के जीवन से परिचित हुए उस समय रामबाबू संध्या समय अवधूत को चैतन्य चरितमृत सुनाया करते थे और बीच बीच में ठाकुर की उक्तियों तथा कथाओं के माध्यम से कठिन अंशों को सरल तथा हृदयग्राही कर देते थे आठ महीने के लंबे अरसे के बाद ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए फिर एक दिन संध्या समय जब लाटू वहां आए तो ठाकुर ने स्नेहपूर्वक उन्हें वहीं रह जाने को कहा कहना न होगा कि लाटू ने आनंद पूर्वक स्वीकार कर लिया रात में प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उस दिन उन्हें ठाकुर की चरण सेवा करने का सौभाग्य मिला उस दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप पहले तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा फिर क्रमशः वे मौन निस्तब्ध हो एकटक देखते हुए बैठे रहे अगले दिन दोपहर तक उस ध्यान तन्मयता में कोई परिवर्तन नहीं आया जब मंदिर में भोग का घंटा बज उठा तो ठाकुर ने उन्हें पुकारा तब वे व्यावहारिक जगत में लौटे और मंदिर में प्रणाम करके स्नान भोजन आदि किया इस बार लाटू लगातार तीन दिन तक दक्षिणेश्वर में रहे और उनके समाधि प्रवण मन को साधारण भूमि पर बनाए रखने के लिए ठाकुर ने उन्हें लगातार विविध कर्मों में व्यस्त रखा तीन दिन बाद भी लाटू को मालिक के घर लौटने को राजी न देख ठाकुर उन्हें तरह तरह से समझा रहे थे कि उसी समय रामचंद्र अपनी पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे उन्हें सब कुछ मालूम हुआ फिर बहुत प्रयास तथा माँ दत्त गृहणी के स्नेह आकर्षण से लाटू घर आए जून अठारह में श्री हृदय मुखोपाध्याय को अपनी निर्बुद्धता के कारण मंदिर में आने की मनाही हो जाने पर ठाकुर को सेवक के अभाव में बड़ी असुविधा होने लगी इसलिए मंदिर के प्रबंधकों ने एक सेवक नियुक्त कर दिया पर वह भी उस अभाव को दूर नहीं कर सका इसलिए एक दिन राम बाबू जब दक्षिणेश्वर आए तो ठाकुर ने उनसे कहा देखो राम इस लड़के को तुम मेरे पास रख दो यह लड़का बड़ा शुद्ध सत्व है और यहाँ रहना पसंद भी करता है इसके बाद से लाटू महाराज ठाकुर के सेवक होकर दक्षिणेश्वर में ही निवास करने लगे लोक दृष्टि में यह नवीन संबंध चाहे जैसा भी क्यों न प्रतीत हो पर ठाकुर ने लाटू को केवल सेवक के रूप में ही ग्रहण नहीं किया था अपितु तो उनका पूरा भार अपने ऊपर ले लिया था इसलिए हम देखते हैं कि ठाकुर उन्हें अपने पुत्र के समान मानते हुए अक्षर ज्ञान से लेकर सभी प्रकार की शिक्षा देने में प्रयत्नशील हैं वर्णमाला पढ़ाने के समय व्यंजन में आकर लटू अपने बिहारी अभ्यास के अनुसार क को का और ख को खा करने लगे ठाकुर जितना ही कहते अरे वह क है लाटू उतना ही का कहते ठाकुर कहते थे अरे यदि इसी को का कहेगा तो फिर क में आकार लगाने पर क्या कहेगा तब भा लाटू की तो वही रट का अंत में और अधिक प्रयास करना बिथा समझकर ठाकुर ने कहा जा अब तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं लाटू के विद्याभ्यास की वही इतिश्रृति हुई इस प्रकार पोथीगत विद्या का शुरू में ही अंत हो जाने पर भी ठाकुर उन्हें आध्यात्म विद्या से परिपूर्ण कर देने लगे लाटू महाराज कहा करते थे ठाकुर मुझे कितना सिखाते कितना समझाते कहते जाना नरेंद्र के पास वहाँ पर बैठे बैठे मैंने कितना सुना है फिर ठाकुर उन्हें नशा करना भी सिखाया करते ऐसा वैसा नशा नहीं बिल्कुल राजा नशा उन्होंने उन्हें भगवान का नशा करा दिया लाटू कहा करते थे ठाकुर ने मुझे खींच लिया वे मुझसे कहते देख दिल को साफ रखना और उस पर गर्द न जमने देना अहंकार के कार्यों को वे गर्द कहा करते थे देखते होना अहंकारी आदमी कैसा जकड़ जाता है मेरा लड़का मेरी लड़की मेरा रुपया यह सब कहते हुए स्वयं ही अपने लिए जाल भूनता रहता है एक दिन चरण सेवा में लगे लाटू से ठाकुर ने पूछा भला बता तो मेरे राम जी इस समय क्या कर रहे हैं लाटू उस समय भला राम जी के कार्यों को क्या समझते वे मौन रहे तब ठाकुर ने स्वयं ही कहा अरे तेरे राम जी इस समय सुई के छेद से हाथी को पार कर रहे हैं बाद में उसका तात्पर्य समझकर कर लाटू ने कहा था मेरा इतना छोटा आधार था और वे मेरे भीतर साधना को ढाले जा रहे थे